suron ki sabu और गीताजलिड राउंड का ऑडिशन देने के लिए तैयार है और हमारे साथ विशेष रूप से विवेक है विवेक आपका बहुत बहुत स्वागत है और कैसा फील कर रहे हैं सेकंड राउंड में आकर आप बहुत मजा आ रहा है चलो ओके विवेक स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा जैसे थीम दिया है उस अनुसार आप एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाइए स्वागत है आपका सुमर मनुआ सुमर मनुआ सुमर मनुआ सुमर मनुआ सुमर मनवा सुमर ले पंचतत्व सुविचार सुमर मनवा सुमर मनवा सुमर ले पंच तत्व सुविचार घट घट भीतर जग में निरंतर नाग ब्रह्म साकार घट घट भीतर जग में निरंतर नाग ब्रह्म साकार सुन लो प्रणव की दीद पुकार सुमर मनुवा सुमर मनुवा सुमर ले पंच सुविचार मेरा मेरा कुछ नहीं तेरा छोड़ दो अहंकार मेरा, मेरा, कुछ नहीं तेरा छोड़ दो अहंकार पालो शाश्वत सौ क्या पार सुमर मनवा सुमर मनवा सुमर ले पंच तत्व सुविचार ये सप्त आत्मा का प्रेम धर्म का सत्य शांति का द्वार संदेश भव्य दे मंत्र दिव्य दे साई नाथ अवतार जय जय साई अवतार जय जय साई अवतार जय जय साई अवतार जय जय साई अवतार जय जय साई अवतार जय जय साई नाथ अवतार जय जय जय थैंक यू ओके विवेक बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा भक्ति गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए अगर विवेक की आवाज पसंद आ रहा है तो विवेक लिख के सेंड कीजिए चौरावे चौदह पन्द्रह इस नंबर आरोप विवेक बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच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 नमस्कार आप रेडियो 90.4 एफएम स्वागत है रोमिता कैसे कर रहे हैं? आप सेकेंड राउंड में आकर <laughs> बहुत अच्छा लग रहा है nice. <laughs> <laughs> ओके, ओके, आप अपना थीम के अनुसार सुनाइये ठीक है स्वागत है <laughs> ओके, आ, मैं हाँ, मैं गाना गा रही हूँ वो आगे भी जानी ना तू पीछे भी जानी ना तू है वक्त फिल्म का है आ, मुझे बहुत मोटिवेट करता है ये गाना आगे भी ना तू पीछे भी जानी ना तू जो भी है है आगे भी जाने नजानी सारू का राहू ने दे रा देखे बाहू ने हम सब तो धीरा है पलू जा बा वक्त है पूरी आगे भी जानी न तू पीछे भी जानी न तू जो भी है बसी जोड़ी है जो भी है बसीही तुम्हें ओके ओके रोमिता बहुत ही मोटिवेशनल गीत आपने प्यारा सा सुनाया है वक्त फिल्म का आशा करता हूँ सभी को पसंद आया आपकी आवाज़ तो रोमिता वाधवानी लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू थैंक यू आप सुन रहे रेडियो एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग का सेकंड राउंड शुरू हो रहा है गीतांजलि राव का ग्रुप में से बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ में तो अभी प्रकाश पांडे हमारे बीच है। प्रकाश बहुत स्वागत है सेकंड राउंड में और अपना एक परफॉर्मेंस थीम के अनुसार सुनाइए ये तो सब कच है के भगवान है, है मगर फिर भी अंजान है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 जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला ओ, ओ, ओ, ओ। कंधे पर बैठ के जिनके देखा जहा ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। इतने उपकार हैं क्या कहें ये बताना आसान है धरती पे रूप माँ बाप का उस बेता की पहचान है जन्म देती है जो से जग कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे लोरिया होटो पर सपने बुनती नजर नींद जो जोवार दे हंस के हर दुख सहे ओ थैंक यू सर ओके प्रकाश बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने ऑडिशन सेकंड राउंड में देने के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक नमस्कार प्रकाश पांडे की आवाज़ अच्छी लगी हो तो प्रकाश पांडे लिख के भेज दीजिए चौरानवे भे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप चुपके बातें करना भूल गयी मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं और अभी गीतांजलि राव का ग्रुप में से हर्षवर्धन शाह हमारे बीच है तो हर्षवर्धन जी बहुत बहुत स्वागत है और अपना थीम के अनुसार आप एक मुकड़ा एक अंतरा सुनाइए स्वागत है आपका शुरू करता हूँ सर जी ये एक पिक्चर एक झलक का हेमंत कुमार जी ने गाया हुआ ये हसता हुआ करवा जिंदगी का न पूछो चला है किधर तमन्ना है ये साथ चलते रहे हम न बीते कभी ये सफर ये हसता हुआ जिंदगी का न पूछो चला है किधर तमन्ना है ये साथ चलते रहे हम नबी के कभी ये सफल जमी से सितारों की दुनिया में जाए वहां भी यही गीत उल के गाए जमी से सितारों की दुनिया में जाए वहां भी यही गीत उल के गाए महाबत की दुनिया हुगम से बेगाना रहे ना किसी का बिडल यह हंसता हुआ कारवा जिंदगी का न पूछो चला है किधर तमन्ना है ये साथ चलते रहे हम नबी के कभी ये सफल huh huh huh ha ha ha thank you sir thank you okay thank you bahut bahut dhanyawad shukriya harshvardhan ji bahut bahut dhanyawad harshvardhan ji ki awaaz acchi lagi ho to harshvardhan ji ka link bheej dijiye 94 14 15 14 15 is number par and thank you so much best of luck harshvardhan ji thank you sir thank you rangs roke Love will melt. नमस्कार आप सुन रहे कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं मुंबई से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है गीतांजलि राव का और सेकेंड राउंड में जो लोग क्वालिफाई हुए हैं वो लोग अभी सेकेंड राउंड का ऑडिशन दे रहे हैं तो अभी हमारे साथ है शिवानी नाइक बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवानी नाइक जैसे थीम दिया है उस तैयारी के साथ आए होंगे आशा करता हूँ आप अपना ऑडिशन सेकेंड राउंड का थीम के अनुसार सुनाइए स्वागत है आप ओम शांति नमस्कार रमेश जी मेरा नाम शिवानी नायक देवरुखकर है और मैं ये गाना पेश करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत मोटिवेशनल लगता है जी आने वाला पल जाने वाला वाला है, आने पल जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है हाँ आने वाला पल जाने वाला है एक बार वक्त से लम्ह गिरा कहीं एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं वहाँ दासदा मिली लम्हा कहीं नहीं थोड़ा सा हँसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है हा आने वाला पल जाने वाला है आने वाला पल जाने वाला है ओके okay, शिवानी नायक बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है मोटिवेशनल गीत और ये शायद बहुत ही पुराना ओल्ड मेलोडीज में से एक गाना था जो बहुत पॉपुलर था उस समय आज भी लोग इसे बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं शिवानी नाइक की आवाज अगर अच्छी लगी हो तो शिवानी नाइक लिख के सेंड कीजिए चौरानबे इस नंबर आरोप तो धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक मैं हूँ अनूप जलोता और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन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 नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का सेकेंड का राउंड ऑडिशन आप सुन रहे हैं और अभी गीतांजलि राव का ग्रुप हमारे साथ जुड़ा हुआ है और सिद्ध्याट्टी हमारे बीच में है जो राउंड का ऑडिशन दे रही है थीम के अनुसार सिद्धा सेट्टी आप अपना गाना सुनाइए स्वागत है आपका हरिओम मैं अभी आपके सामने जो लता दी गाया है ज्योति कलश छाला गीत पेश कर रही हूँ ज्योति कलश चली की ज्योति कलश चली की ज्योति कलश चली की ज्योति कलश चली की खोने गुलाबी लाल सुनहरे रंगदल के ज्योति कलश के ज्योति शोना धरती गैया नील गगन गोपाल कनैया शामल छबि जल के श्यामल छबी ज्योति कलश कु लाल रंग सुनहरे रंगदल के ज्योति कलश छे शुक्रिया रमेश जी ओके okay, सिद्धिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है भक्ति गीत और सुबह सुबह ये गीत बात अच्छा लगता है अगर आप सुबह सुबह सुनते हैं तो थैंक यू सो मच आपने थीम के अनुसार गाना सुनाया है और सिद्ध्या की आवाज अच्छी लगी हो तो सिद्धिया सेट्टी लिख के बेच दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर बेस्ट ऑफ लक नमस्कार आप नाइनटी पॉइंट फोर 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और गीतांजलि राव का जो ग्रुप है मुंबई से जुड़ा हुआ है और अभी प्रमोद कुमार अपना सेकेंड राउंड का परफॉर्मेंस हमारे बीच में करने वाले हैं तो प्रमोद कुमार का बहुत बहुत स्वागत है uh. साथी दुख में न कोई जीवन आनी जानी छाया जीवन आनी जानी छाया झूठी माया झूठी काया फिर का को सारे उमरिया फिर का को सारे उमरिया पाप की गठरी सुख के सब साथी दुख में ना कोई थैंक यू सर ओके प्रमोद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा डिवोशनल सॉन्ग आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए तो लिख के भेजे प्रमोद कुमार चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर थैंक यू प्रमोद बेस्ट ऑफ लंग थैंक यू सर नमस्ते ओम शांति मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार आप सुनते रेडियो मधुबन 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का गीतांजलि राव का सेकेंड राउंड चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग जो है अपने अपने डिवोशनल एंड मोटिवेशनल गीत को लेकर हमारे बीच में आते हैं और हमें सुना रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं श्वेता हमारे बीच में है श्वेता भी ओपन राउंड से क्वालिफाई होकर सेकंड राउंड में पहुंची है और एक बहुत ही खूबसूरत गीत हमें सुनाएंगे आशा करता हूँ ओम शंकी रमेश भाई श्वेता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं श्वेता बंद बोल रही हूँ जी कैसे फील कर रहे हैं <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है और सुनाइए एक गीत और मैं एक भक्ति गीत पेश कर रही हूँ कान कानी में जा कर समझ कान काना, काना आनपड़ी में तेरे दुआ मुझसे चाहे ऐसी नहीं मैं हां तेरी रासी नहीं मैं तुझसे सचा है ऐसी नहीं मैं हाथ तेरी रा था कैसी नहीं मैं फिर भी हूँ कैसी कैसी नहीं मैं मोहना ले इक ब जी बहुत ही प्यारा सा भक्ति गीत आपने सुनाया है और काना का गीत आपने सुनाया सभी को जो बहुत अच्छा लगता है और चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे दोस्तों को आपकी आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर स्वेता लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप स्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक शुरु नमस्कार आप 90.4 डिजिटल कंपटीशन का सेकेंड राउंड में हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और आइए अभी हमारे बीच में सागर है सागर बहुत बहुत स्वागत है आपका जिस तरह से हमने थीम दिया है डिवोशनल एंड मोटिवेशनल तो एक नमस्कार रमेश भाई गीत आप उसमें सुनाइए मेरा नाम सागर है और मैं भगवान है कहा रेतु ये गाना पेश कर रहा हूँ स्वागत है आपका जी हे सुना ये पूरी धरती तू चलाता है मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है भगवान है कहा रे तू है खुदा है कहाँ रे तू है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है मैं भी खोया हूं मुझे घर बुलाता है भगवान है कहा रे तू है खुदा है कहा रे तू तेरे नाम कहीं तेरे चेहरे कहीं तुझे पाने की राहें कहीं हर राह चला पर तू ना मिला तू क्या चाहे चाह है नहीं तू क्या चाहे मैं समझा नहीं तू क्या चाहे मैं समझा नहीं सोच बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ भगवान है कहा रे तू है खुदा है कहाँ रे तू है सुना पूरी धरती तू चलाता है मेरी भी सुन ले रज मुझे घर बुलाता है भगवान है हे रे तू एक है हे रे तू भगवान है कह रे तू खुद है कह रे तू थैंक यू ओके सागर बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है पी फिल्म का ये गीत था और आशा करता हूँ ये गीत सभी लोगों ने बहुत बार सुना होगा और उन्हें आपके द्वारा सुनकर भी अच्छा लग रहा होगा तो चलिए सागर की आवाज़ अच्छी लगी हो तो सागर लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर। थैंक यू सागर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक शुक्रिया रमेश भाई नमस्कार मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं नाइनटी पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो, रहो। मुस्कुराते नमस्कार, आप सुन सुन रहे रहे हैं रेडियो 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन आप सेकेंड राउंड का ऑडिशन चल रहा है गीतांजलि राव का ग्रुप मुंबई से आइए एक और बहुत ही खूबसूरत विशेष एक और आवाज से हम रूबरू रहे हैं हेलो नमस्कार आई एम अरुणा गुप्ते जी अरुणा गुप्ते बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप और आशा करता हूँ आपने थीम के अनुसार कोई गीत तैयार किया हो तो जरूर सुनाइए हमें स्वागत है आपका आई एम सिंगिंग अ डिवोशनल सॉन्ग न जाने धाम न जाने जाने न से जा जाने बस इतना अजान हम एक बिना नहीं दूजा नहीं दूजा तुम आशा विश्वास वेशवा तुम धरती आकाश हमारे तुम धरती आकाश हमारे रामा तुम आशा विष्वा हमारे त मत तुम बंधु भ्रात हो दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो दीपक सूर्य चंद्र तारक प्रकाश हमारे रामा तुम आशा विश्वा हमारे, रामा हमारे दाता हमारे तुम आशा अरुणा गुप्ते बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आपकी आवाज़ अच्छी लगे और अच्छी लगी हो तो जरूर अरुणा गुप्ते लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर। ओके okay, अरुणा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच रमेश जी फॉर दिस ऑपरचुनिटी We'll never be the same. 90.4 FM में आप सभी का स्वागत है और अभी नमस्कार मेरा नाम है अनुकम्पा मोदी अनुकम्पा मोदी हमारे साथ है अनुकम्पा बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकेंड राउंड में और मैं आज एक डिवोशनल सॉन्ग प्रजेंट करूंगी स्वागत है सुनाइये यशो मती मैया से बोली नंदलाला लाला यशो मती से बोली नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला बोली मुस्काती मैया ललन को मनाया बोली मुस्काती मैया ललन को मनाया काली अंधी आरी आधी रात में तू आया लाडला कन्हैया मेरा ओ लाड ला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला यशोमती मती मैया से बोली नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला थैंक यू ओके अनुपमा बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है जरूर अनुकंपा मोदी लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप ओके अनुकंपा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू रमेश भाई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वॉर्चुनिटी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 नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मुंबई से गीतांजलि राव का ग्रुप हमारे साथ सेकंड राउंड का ऑडिशन दे रहा है अभी खुशबू सुमानी हमारे बीच में है खुशबू सुमानी बहुत बहुत स्वागत है आपका और थीम के अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस सुनायेगी थैंक यू तुम रे बिन कौनो नहीं नहीं हमरियलझन सुलझाओ भगवन ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ ये गाना है और बहुत ही अच्छा हाँ। प्रेजेंट किया आपने हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं तो हमारे सभी लिस्नर से मैं कहना चाहूंगा खुशबू सोमानी लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पन्द्रह इस नंबर आरोप ओके खुशबू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच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 करण डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सेकंड राउंड का ऑडिशन गीतांजलि ग्रुप का हो रहा है तो अभी हमारे बीच जारा शेख है थीम के अनुसार अपना गाना प्रेजेंट कीजिए आप एक मुखड़ा एक अंतरा स्वागत okay. है ए मालिक तेरी बन्दे हम ऐसे हो हमारे करमी पर चली और बदी से टली ताकि हंसते हुए निकले दम ए मालिक तेरी बन्दे हम रा इंसान घबरा रहा हो तो रहा बे कुछ नाता नजर सुख का सूरज छिपा जा रहा हे तेरी रोशनी में जो दम, तो अमा को कर दे पूम पर चली और बदली ताकि हसते हुए निकली हम ओके okay, जारा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा भक्ति गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए तो जारा से एक लिख के भेज दें चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर ओके बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच थैंक यूके और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुन रहो। नमस्कार आप FM, तरंग आप तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सेकंड राउंड का ऑडिशन चल रहा है गीतांजलि राव का ग्रुप है मुंबई से जुड़ा हुआ है तो आइए अभी देवदूत हमारे बीच में देवदूत आपका बहुत बहुत स्वागत है और थीम के अनुसार आप अपना गाना सुनाइए स्वागत है गुड इवनिंग मालिक मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर्म नेकी पर चले और बड़ी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम ए मालिक तेरे बंदे हम ये अंधेरा घना छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा ये अंधेरा घना छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर सुख का सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में जो दम तू अमावस को कर दे पुनम। नेल की पर चले और बड़ी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम ए मालिक तेरे बंदे हम जब जुल का हो सामना तब तू ही हमें थामना जब जुल का हो सामना तब तू ही हमें थामना वो बुराई करे, हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना का का हर कदम और और मीठे बेर का ये भरम ने की पर चले और बड़ी से टले ताकि हसते हुए निकले दम ए मालिक तेरे बंदे हम थैंक यू ओके देवदूत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा भक्ति गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए और देवदूत लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह इस नंबर पर ओके देवदूत बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच थैंक था, यू आप FM, तरंग सिंगिंग में मुंबई से बच्चे जुड़ रहे हैं गीतांजलि राव का जो ग्रुप है उसमें से बच्चे जो है सिलेक्टेड बच्चे सेकंड राउंड का ऑडिशन दे रहे हैं तो अभी हमारे साथ हैं हेलो नमस्कार नाम बताइए मेरा नाम मानवी है मैं 11 साल की हूँ मैं सिक्स में पढ़ती हूँ जी मानवी से जो थीम दिया है उस अनुसार एक गाना आप सुनाइए सूचा कहा था ये जो ये जो जो हो गया माना कहा था ये नो न हो गया तो कोई का है हम तो होश में कदमों को थामो ये है और जोश में बादल पे पाव है ये छोटा गांव है अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है बादल पे पांव है या छोटा गांव है अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है वो हो हो हो हो हो हो हो हो हो चल पड़ी हम सफरे आज जनबी तो है नगर लगता है हमको मगर कुछ कर नगर रे रे रे रे रे रे। बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है बादल पे पाँव है यह छोटा गांव है अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है थैंक यू सर ओके okay. मानवी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मानवी की आवाज अच्छी लगी हो तो चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज करें मानवी लिख के सेंड कीजिए मानवी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट सुनते रहो गुनगुनाते रहो जो तू मिटाना चाहे जीवंती कृष्णा सुबह शाम बोध बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे नमस्कार आप सुन रहे तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में गीतांजलि राव का सेकेंड ऑडिशन हो रहा है उस ग्रुप का तो अभी संजय मगवे हमारे बीच में हैं जो फर्स्ट राउंड का भी उन्होंने अच्छा गाया था अभी सेकेंड राउंड और मैं चाहूंगा कि आप अपना ऑडिशन शुरू करें धन्यवाद नदिया चले चले रे धारा नदिया चले चले रे धारा चंदा चले चले रे तारा तुमको चलना होगा तुमको चलना होगा जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है आंधी से तूफान से डरता नहीं है नाव तो क्या बह जाए किनारा ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा बड़ी ही तेज समय की ये धारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा ओ नदियां चले चले रे धारा चंदा चले चले रे तारा तुझको तुझको चलना चलना होगा, चलना होगा। रमेश। संजय गीत आपने सुनाया है, जय बहुत ही में से एक गाना आपने सुनाया थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को अगर अच्छा लग रहा है तो संजय मगवे लिखकर कर भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप थैंक यू बेस्ट ऑफ लग थैंक यू सो मच थैंक यू We'll never be the same.